श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पंचम अध्याय महापुरुष का जन्म वृत्तांत शरत हेमंत तथा शीत काल व्यतीत होकर क्रमशः ऋतुराज वसंत का, का आगमन हुआ शीत तथा ग्रीष्म के सुख सम्मेलन से स्थावर जंगमों में नवीन प्राण संचार कर संसार में समागत मधुमय फाल्गुन का आज छठा दिवस है जीव जगत में एक विशेष उत्साह आनंद तथा प्रेम की प्रेरणा सर्वत्र दिखाई दे रही है शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मानंद के एक कण ने सब के अंदर विद्यमान रहकर उसने उन्हें सरस बना रखा है क्या उस दिव्य उज्ज्वल आनंद कण के कुछ अधिक अंश को पाकर ही यह वसंत ऋतु संसार में सर्वत्र इतना उल्लास का संचार करती है श्री रघुवीर के भोग के लिए रसोई बनाती हुई श्रीमती चंद्रा देवी उस दिन अपने हृदय में एक दिव्य आनंद का अनुभव कर रही थी किंतु उन्हें अपना शरीर अत्यंत अवसन्न प्रतीत होने लगा सहसा उनको यह ख्याल हुआ कि शरीर की दशा को देखकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है यदि अभी प्रसव काल उपस्थित हो तो घर पर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा श्री रघुवीर की सेवा की व्यवस्था की जा सके किंतु दूसरा उपाय ही क्या है घबरा कर उन्होंने अपने पतिदेव से यह बात कही श्री छुधीराम जी उन्हें आश्वासन देते हुए बोले घबराने की कोई बात नहीं है तुम्हारे गर्भ में जिनका शुभागमन हुआ है वे कभी भी श्री रघुवीर की सेवा में विघ्न उत्पादन कर संसार में प्रविष्ट नहीं होंगे मुझे यह दृढ़ विश्वास है अतः चिंतित न हो श्री ठाकुर जी की सेवा आज तुम अवश्य ही कर सकोगी कल से उसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था कर रखी है तथा धनी को आज रात ही यहाँ सोने के लिए कह दिया गया है पतिदेव की बात को सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी में मानो नवीन बल का संचार हुआ और वे आनंदित होकर घर के काम करने लगी वास्तव में उनका कहना ठीक निकला उस दिन श्री रघुवीर के मध्यान्ह भोग तथा सायंकालीन सेवा कार्य आदि निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए रात में भोजनादि करने के पश्चात श्री शुजीराम जी तथा रामकुमार जी अपने शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए तथा धनी आकर चंद्रा देवी के साथ एक ही कमरे में सो गई जिस कमरे में श्री रघुवीर विराजमान थे उसके सिवाय उस मकान में रहने के लिए दो झोपड़ियाँ और एक रसोई घर था तथा अन्य एक छोटी सी कुटिया में एक और धान कूटने की एक ढेकली और धान सिझाने के लिए एक चूल्हा था स्थानाभाव के कारण इसी कुटिया को सूर्ति गार बनाने का निश्चय पहले से ही किया जा चुका था रात्रि व्रतीत होने में लगभग अर्धघटका अवस्थित थी समय श्रीमती चंद्रा देवी को प्रसव पीड़ा होने लगी धनी की सहायता से वे उस कुटिया में जहां धान कूटते ही ढेकली थी धान कूटने की ढेकली थी जाकर लेट गई और तत्काल ही उन्होंने एक पुत्र प्रसव किया श्रीमती चंद्रा देवी की तात्कालिक व्यवस्था करने के पश्चात नवजात शिशु की सहायता के लिए अग्रसर होकर धनी ने देखा कि पहले जहाँ उसे रखा गया था वहां से वह कहीं अंतरहित हो चुका है भयभीत होकर उसने दीपक को तेज किया तथा चारों ओर धोड़ने लगी अंत में देखा कि रुधिरादि से भींगू ही जमीन पर क्रमशः फिसलता हुआ धान शिझाने के चूल्हे के अंदर प्रविष्ट हो वह राख में लिपट कर चुपचाप पड़ा हुआ है तब धनी ने धीरे से उसे उठा लिया तथा उसके शरीर को साफ कर दीपक के प्रकाश में ले जाकर देखा कि अद्भुत सुंदर बालक है तथा देखने में छह महीने के बच्चों जैसा शिष्ट पुष्ट है पड़ोसी लाहा बाबू के घर से तब तक प्रसन्न इत्यादि चंद्रा देवी की तीन चार सहेलियां समाचार पाकर वहां उपस्थित हुईं धनी ने उनसे पुत्र जन्म की घोषणा की एवं पवित्र गंभीर ब्राह्म मुहूर्त में श्री श्रुधीराम जी की तपह पुनीत कुटी शंख ध्वनि से पूर्ण हो उठी और वहाँ से महापुरुष की शुभागम वार्ता संसार में प्रचारित हुई तदनंतर नवजात शिशु का जन्मलब विचारने में प्रवृत्त हो शास्त्र कुशल शुदीराम जी ने देखा कि विशेष शुभ मुहूर्त में बालक इस संसार क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ है बंगला फाल्गुन छः सन बारह सौ बयालीस शताब्द सत्रह दिनांक सत्रह फरवरी अठारह सौ छत्तीस ईस्वी शुक्ल पक्ष बुधवार रात की इकतीस घड़ी व्यतीत होने के बाद अर्धघट घटिका मात्र अवशिष्ट काल में बालक का जन्म हुआ है शुभ द्वितीय तिथि उस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ संयुक्त रहने के कारण सिद्ध योग का उदय हुआ था बालक के जन्म लग्न में सूर्य चंद्र तथा बुद्ध एक ही स्थान में विद्यमान है और शुक्र मंगल तथा शनि तुंगदशा को प्राप्त कर उसके जीवन की विशेषता का परिचय दे रहे हैं महामुनि पराशर जी के मतानुरूप राहु तथा केतु या दोनों ग्रह जन्म के समय तुंगस्थ से थे साथ ही बृहस्पति तुंगाभिलाषी होकर अवस्थित रहने के कारण बालक के भाग्य पर विशेष शुभ प्रभाव विस्तार कर रहा है